पत्रावली चार सौ इकतालीस श्रीमती ओली बुल को लिखित बाईस दिसंबर अठारह सौ प्रिय धीरा माता आज कलकत्ते के एक पत्र से विदित हुआ कि आपके भेजे हुए चेक वहां पहुंच गए हैं उस पत्र में अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट की गई है लंदन की कुमारी सूटर ने छपे हुए पत्र के द्वारा मुझे नौ वर्ष का अभिनंदन भेजा है मेरा विश्वास है कि आपने उनको जो इसब भेजा है अब तक उन्हें वह मिल गया होगा आपके पते पर शारदानंद के नाम का जो पत्र आए हो, उन्हें भेज देने की कृपा करें हाल में मेरा शरीर अस्वस्थ हो गया था इसलिए शरीर मलने वाले डॉक्टर ने रगड़ रगड़ कर मेरे शरीर से कई इंच चमड़ा उठा डाला है अभी तक मैं उसकी वेदना अनुभव कर रहा हूँ निवेदना का एक अत्यंत आशाप्रद पत्र मुझे मिला है पसा में मैं पूर्ण परिश्रम कर रहा हूं एवं मुझे आशा है कि यहाँ पर मेरा कार्य कुछ अंशों में सफल होगा यहाँ पर कुछ लोग अत्यंत उत्साही हैं इस देश में राजयोग पुस्तक वास्तव में बहुत ही सफल सिद्ध हुई है मानसिक दशा की ओर से यथार्थ में मैं पूर्ण रूप से अच्छा हूं इस समय मुझे जो शांति प्राप्त है वह पहले कभी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई थी जैसे कि उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि वक्तृता देने से मेरी नींद में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है यह निश्चय ही एक प्रकार का लाभ है कुछ कुछ लिखने का कार्य भी कर रहा हूं। यहां की वक्तृताओं को एक संकेत लिपिक ने नोट किया था यहां लोग इनको प्रकाशित कराना चाहते हैं जो के पास स्वामी स ने जो पत्र लिखा है उससे पता चला कि मठ में सब कुशलपूर्वक हैं एवं कार्य भी अच्छी तरह से चल रहा है जैसा कि सदा होता रहा है योजनाएं भी क्रमशः कार्य में परिणित हो रही है किंतु मेरा कथन तो यही है कि सब कुछ माँ ही जानती है वे मुझे मुक्ति प्रदान करें तथा अपने कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुन ले हाँ एक बात और है और वह यह कि गीता में फलाकांक्षा छोड़कर कार्य करने का जो उपदेश दिया गया है उसके ठीक ठीक मानसिक अभ्यास का यथार्थ उपाय क्या है यह मैंने आविष्कृत कर लिया है ध्यान मन से योग तथा एकाग्रता के साधन के संबंध में मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि उसके अभ्यास से सब प्रकार के कष्ट उद्वेगों से हम छुटकारा पा सकते हैं मन को अपने इच्छानुसार किसी स्थल पर केंद्रित कर रखने के कौशल के सिवाय यह और कुछ नहीं है अस्तु आपकी अपनी दशा क्या है बेचारी धीरा माता मां बनने में यही संकट है यही दंड है हम लोग केवल अपनी ही बातें सोचते हैं माता के लिए कभी चिंतित नहीं होते आप किस प्रकार हैं आपकी स्थिति कैसी है आपकी पुत्री तथा श्रीमती ब्रिक्स से क्या समाचार है सूर्यानंद संभवतः अब तक स्वस्थ हो उठा होगा एवं कार्य में जुट गया होगा बेचारे के भाग्य में केवल कष्ट है किंतु आप इस पर ध्यान न देना यात्राओं के भोगने में भी एक प्रकार का आनंद है यदि वे दूसरों के लिए हो क्या यह ठीक नहीं श्रीमती लेगेट कुशल पूर्वक हैं जो भी ठीक है और वे कह रही हैं कि मैं भी ठीक ही हूं। हो सकता है कि उनकी बातें ठीक हो अस्त तो में कार्य करता हुआ चला जा रहा हूं और कार्यों में संलग्न रहता हुआ ही मरना चाहता हूँ अवश्य ही यदि माँ की यही इच्छा हो मैं संतुष्ट हूँ आपकी चिर संतान विवेकानंद भग्नि निवेदिता को लिखित चार सौ बयालीस रास्ता लॉस एंजल्स 23 दिसंबर 1899 प्रिय निवेदिता वास्तव में मैं चुंबकीय चिकित्सा पद्धति मैग्नेटिक हिलिंग से क्रमशः स्वस्थ होता जा रहा हूँ सच बात यह है कि अब मैं अच्छी तरह से हूँ मेरे शरीर का कोई भी यंत्र कभी नहीं बिगड़ा स्नायु संबंधी दुर्बलता तथा अजूर्ण ने मेरे शरीर में गड़बड़ी पैदा की थी अब मैं प्रतिदिन या तो भोजन से पहले हो या बाद में कोसों तक टहलने जाता हूँ मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मैं ठीक ही रहूँगा अब चक्र घूम रहा है माँ उसे घुमा रही है उनका कार्य जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे मुझे छोड़ना नहीं चाहती असली बात यही है देखो इंग्लैंड उन्नति की ओर किस प्रकार से अग्रसर हो रहा है इस खून खराबी के बाद वहाँ के लोगों को इस प्रकार की लगातार लड़ाई लड़ाई लड़ाई की अपेक्षा महान एवं श्रेष्ठ वस्तु के चिंतन का अवकाश प्राप्त होगा यही हमारे लिए सुवसर है अब हम पृथक पृथक टोली बनाकर कुछ प्रयत्नशील होकर उन्हें पकड़ेंगे पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र करेंगे एवं उसके बाद भारत के कार्य को भी पूर्ण रूप से चालू कर देंगे मेरी प्रार्थना है कि इंग्लैंड कैप कॉलोनी से हाथ धो बैठे इस प्रकार अपनी शक्ति को भारत पर केंद्रित करने में वह समर्थ हो सकेगा ये तट प्रदेश एवं प्रायद्वीप इंग्लैंड के लिए किसी लाभ के नहीं सिवाय इसके कि इंग्लैंड इसके झूठे गर्व से फूल उठे जो इसके संचित खून एवं संपत्ति दोनों को विनष्ट कर देगा चारों ओर की अवस्थाएं बहुत कुछ आशा प्रतीत हो रही है अतः तैयार हो जाओ चारों बहन तथा तुम मेरा स्नेह जानना विवेकानंद चार सौ तिरालीस श्रीमती ओली बुल को लिखे 921 पश्चिम 21वां रास्ता लॉस एंजिल्स 27 दिसंबर अठारह प्रिय धीरा माता आगामी नौ वर्ष आपके लिए शुभ हो एवं इसी प्रकार से अनेक बार होता रहे मेरी यह अभिलाषा है मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है तथा कार्य करने लायक यथेष्ट शक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई है अब मैंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है तथा शारदानंद को कुछ रुपये तेरह सौ रुपये कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दिए हैं आवश्यकता पड़ने पर और भी भेज दूंगा तीन सप्ताह से नंद का कोई समाचार नहीं मिला है और आज सूर्योदय से पूर्व मैंने एक दुस्वन देखा है मैं बीच में बेचारे बालकों के साथ न जाने कितना कठोर व्यवहार करता हूं, फिर भी ऐसे आचरणों के बावजूद भी वे यही जानते हैं कि मैं ही उनका सर्वोत्तम मित्र हूँ राजयोग एवं महाराज खेतड़ी के द्वारा प्राप्त जो 500 पाउंड से कुछ अधिक रकम मैंने स्टडी के पास रख छोड़ी थी वह श्री लेगेट पा चुके हैं अब श्री लेगेट के पास मेरे करीब 1000 डॉलर हो गए हैं यदि मैं मर जाऊं तो कृपया यह रकम मेरी मां के पास भेज दीजिएगा तीन सप्ताह पूर्व मैंने उनको तार द्वारा यह सूचित कर दिया है कि मैं अब सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ मुझे यदि और अधिक अस्वस्थ न होना पड़े तो जैसा स्वास्थ्य इस समय है उसी से कार्य चलता रहेगा मेरे लिए आप कतई चिंतित ना हो पूर्ण उद्यम के साथ मैं कार्य में जुट गया हूँ मुझे दुख है कि मैं अन्य कोई कहानी नहीं लिख सका हूँ उसके अलावा मैंने और भी कुछ कुछ लिखा है एवं प्रतिदिन ही कुछ लिखने की आशा रखता हूँ पहले की अपेक्षा इस समय मैं अधिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ तथा यह समझ गया हूँ कि शांति को स्थायी बनाए रखने का एकमात्र उपाय दूसरों को शिक्षा प्रदान करना है कार्य ही मेरे लिए एकमात्र सेफ्टी बल्ब व्यर्थ गैस निकालकर यंत्र की रक्षा करने का द्वार है मुझे कुछ परिष्कृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि उद्यम से कार्य करने के साथ ही साथ मेरे अनुवंशिक समस्त विषयों की भी देखभाल कर सके भारत में ऐसे लोगों की खोज के लिए बहुत समय नष्ट होने का मुझे डर है और यदि ऐसे लोग वहां प्राप्त भी हो तो उन्हें किसी पाश्चात्यवासी से शिक्षा लेना उचित है साथ ही मेरे लिए कार्य संपन्न करना तभी संभव होता है जबकि मुझे पूर्णतया अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ता है एकाकी अवस्था में मेरी शक्ति का विकास अधिक होता है माँ की इच्छा भी मानो ऐसी ही है जो का यह विश्वास है कि माँ के हृदय में अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं हैं मैं चाहता हूँ कि उसकी धारणा सत्य हो जो तथा निवेदिता मानव वास्तव में भविष्य दृष्टा बनती जा रही हैं मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ कष्ट उठाए हैं जो कुछ यातनाएं सही है वे सब आनंदपूर्ण आत्मत्याग में परिणित होंगी यदि माँ पुनः भारत की ओर दृष्टिपात करे कुमारी ग्रीन स्टीडल ने मुझे एक अत्यंत सुंदर पत्र लिखा है उनका अधिकांश भाग आपसे संबंधित है तूर्यानंद के बारे में उनकी धारणा थी धारणा भी उच्च है तूर्यानंद से मेरा प्यार कहें मुझे विश्वास है कि वह अच्छी तरह से कार्य संपादन कर सकेगा उसमें साहस सह, तथा धैर्य है मैं शीघ्र कार्य करने के लिए कैलिफोर्निया जा रहा हूँ कैलिफोर्निया छोड़ते समय तूर्यानंद को मैं वहाँ पर बुला लूँगा और उसे प्रशांत महासागर के किनारे पर कार्य में जुटा दूंगा मेरी यह निश्चित धारणा है कि वहाँ एक विशाल कार्यक्षेत्र है राजयोग नामक पुस्तक यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है ऐसा भान होता है कुमारी ग्रीन स्टीरल को आपके मकान में बहुत शांति मिली है एवं वे आनंदपूर्वक हैं इससे मुझे अत्यंत खुशी हुई दिनों दिन सब विषयों में उठे सुविधा प्राप्त हो उनमें अपूर्व कार्य दक्षता तथा उद्यम है जो ने एक महिला चिकित्सक का आविष्कार किया वे शरीर मलकर चिकित्सा करती थी हम दोनों ही उनके चिकित्साधीन हैं जो का यह ख्याल है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ चंगा कर दिया है और उसका खुद का भी यह दावा है कि उस पर भी चिकित्सा का अलौकिक प्रभाव हुआ है विचित्र चिकित्सा के फलस्वरूप अथवा कैलिफोर्निया के वजन भोजन के कारण या वर्तमान ग्रह दशा दूर हो जाने की वजह से चाहे जो भी कुछ कारण हो मैं स्वस्थ हो रहा हूं। भरपेट भोजन के बाद तीन मील पैदल घूमना घुम, निसंदेह एक बहुत बड़ी बात है ओलिया को मेरा हार्दिक स्नेह तथा आशीर्वाद दें तथा डॉक्टर जेम्स एवं बोस्टन के अन्यान् बंधुओं से मेरा प्यार कहें आपका चिर संतान विवेकानंद